कोई अंग अग्नि के समान दे दिप्यमान और कोई नक्षत्रों के समान था। शरीर का कोई स्थान तोते की पाख के रंग का कोई स्फटिक मणि के समान कोई राशि के समान, कोई स्थान सोने के रंग का कोई मूंगे के समान और कोई श्वेत वर्ण का था कुछ भाग श्वेत वैदुर के समान कुछ नील वैदुर के समान कुछ इंद्र मणि के तुल्य कुछ मोर के कंठ के रंग का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 वे अपने हाथों में वेदी कमंडलू उज्जवल मणि कुश मृग चरम दंड और ही आग हुए थे। उनके में दर्शन पाकर नारद जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे चुपचाप उनके चरणों में पड़ गए तब देवताओं के आदि उन अविनाशी परमात्मा ने नारद जी से कहा देवर् महर्षि एकत, द्वित और तृत भी मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हुए थे किंतु इसीलिए मेरा दर्शन तो कर सके हो धर्म के घर धर में जिन्होंने अवतार लिया है वे नर नारायण आदि मेरे ही स्वरूप है तुम सदा उनका भजन किया करो आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ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 प्राणियों के शरीरों का नाश हो हो जाने पर भी मैं नहीं नष्ट होता। जो लोग मेरे एकांत भक्त हो चुके हैं, हैं, वे बड़े सौभाग्यशाली और और शुद्ध क्योंकि रजोगुण से मुक्त होकर वे मुझ में ही प्रवेश करेंगे मुनिवर देखो मेरे दाहिने भाग में ग्यारह रुद्र और वाम भाग में बारह आदित्य विराजमान है मेरे अग्रभाग में आठ वसु और पृष्ठ भाग में दोनों अश्विनी कुमार स्थित हैं। यह देखो संपूर्ण प्रजापति सात ऋषि वेद यज्ञ अमृत तथा नाना प्रकार के यम नियम भी मेरे शरीर में दिखाई देते हैं। आठ प्रकार के ऐश्वर्य भी यहाँ साकार रूप से प्रकट है श्री लक्ष्मी कीर्ति पृथ्वी तथा वेदमाता सरस्वती देवी भी मेरे भीतर विराजमान है उनका दर्शन करो देखो ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ ध्रुव दिखाई दे रहे हैं बादल समुद्र सरोवर और नदियों को भी मूर्तिमान देख लो ये चार प्रकार के पितृगण शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं इनके साथ ही मेरे अंदर रहने वाले सत्वादी गुणों का भी अवलोकन करो मैं ही देवताओं और पितरों का पिता हूँ तथा हैग्रीव रूप धारण करके समुद्र के भीतर वायव्य कोण में रहता हूँ सांख्य के आचार्य मुझे विद्या व्यक्ति से संपन्न इस समय मैं में व्यक्त रूप हारण करके आकाश में स्थित हूँ फिर हजार युग बीतने पर इस जगत का संहार करूंगा और संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति के साथ विहार करूंगा तदंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार की सृष्टि करूंगा तथा कुछ काल पश्चात त्रेता और द्वापर के के समय मैं दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लूंगा उस समय समस्त संसार के लिए कंटक रूप घालक्षस राज रावण का उससे के अनुयायियों सहित नाश करूंगा फिर द्वापर और कली की संधि में कंस को मारने के लिए मथुरा में अवतार धारण करूंगा और देवताओं के लिए काटा बने बोने वाले बहुत से दानों का वध करके द्वारिकापुरी में निवास करूंगा वहां रहते समय देवमाता माता अदिति का अप्रिय करने वाले भूमिपुत्र नरकासुर मुर तथा पीठ नामक दानों का संहार करूंगा और उनके प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर का धनधान्य द्वारिका में बाणासुर का प्रिय तथा हित चाहने वाले देवता महादेव और के युद्ध में परास्त और हजार बाहों वाले बलिपुत्र बाणासुर को जीतकर सौभविमान में रहने वाले सालवादी वीरों को मौत के घाट उतारूंगा इतना ही नहीं महर्षि गर्ग के तेज से शक्तिशाली बने हुए काल यवन का भी मेरे ही द्वारा नाश होगा उस समय ने नामक एक बहुत बलवान असुर राजा होगा, जो दूसरे राजाओं से मोल लेता फिरेगा। उसके भी मेरे ही बुद्धि के प्रयत्न से नाश होगा इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठ के यज्ञ में भेंट लेकर आए हुए समस्त बलवान राजा महाराजाओं के बीच शिष्यपाल का मस्तक काटूंगा महाभारत में सबको परास्त करके भाइयों सहित युधिष्ठिर को उनके राज्य पर बिठाऊंगा उस संसार के लोग यही कहेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में ये नर और नारायण ऋषि जगत का कल्याण करने के लिए क्षत्रिय कुल का संहार कर रहे हैं इस प्रकार पृथ्वी का भार उतारकर मैं द्वारिका के समस्त यादवों का भी भयंकर संहार करूंगा नारद जी तुम्हारी भक्ति के कारण यह भूत और भविष्य का सारा रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है जी कहते हैं युधिष्ठिर, युद्धि अविनाशी भगवान नारायण इतनी बात हो गए, तब महाजस्वी नारदी भी भगवान का मनोवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए बज्रिकाश्रम की ओर चल दिए यह उपाख्यान नारद जी का ही कहा हुआ है किन्तु मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है मुझसे मेरे पिताजी ने जो कहा था वही मैंने तुम्हें सुनाया है कहते हैं शौनक जी के मुख से सुना हुआ भगवान का किया। तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो नण्य में निवास करने वाले प्राय सभी ऋषि वेद वेदताओं में प्रधान है सौभाग्यवश तुम सभी इस महायज्ञ में एकत्रित हुए हो तथा तो विधिवत हवन करके उन सनातन परमेश्वर का जनन करो